अब पांच ऋचा वाले 38वे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो पूर्ण विद्या से युक्त असंख्य धन देने और संपूर्ण व्यवहारों को जानने वाले अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त उत्तम स्वभाव और नम्रता से युक्त होवें वह राजा प्रजा का पालन करने को समर्थ होवे अब विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो पूर्ण विद्या से युक्त धन धान्य पशु और प्रजाओं का बढ़ाने और ब्रह्मचर्य से बड़ा पराक्रम वाला है उसी को राज्य कर्मचारी कीजिए अब राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं वैसे ही प्रजा और राजा मिलकर संपूर्ण राज धर्म को प्रकाशित करें भावार्थ वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर वर्ताव करें भावार्थ हे राजन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 अब पांच ऋचा वाले 39वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं भावार्थ वही राजा धन से युक्त वाकुशली होवे जो वृष्ट के सदृश अन्यों के मनोरथ को बरसावे अब विद् द्विशय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्वन आप जिस जिस उत्तम विषय को जानते हैं उसका हम लोगों के प्रति उपदेश कीजिए जिससे हम लोग आपके राज कार्य को पूर्ण रूप से करने को समर्थ होएं भावार्थ जिससे मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या योगाभ्यास और सत्य भाषण आदि के आचरण से संपूर्ण विद्याओं से युक्त मन को सिद्ध कर धर्म से संपूर्ण जनों के हित के लिए दुष्टों को दंड देता है इससे वह अति उत्तम है अब राज प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा और जो प्रजा जन परस्पर अनुकूलता अर्थात प्रीति पूर्वक व्यवहार रखते वे सदा आनंदित होते हैं फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वान जन वाणीयों को विद्या अभ्यास से शुद्ध करते हैं वे कवित्व और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में इंद्र राजा प्रजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 39वां सुक्त और दशम वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र के गुणों को कहते हैं भावारथ जो ऐश्वर्य की इच्छा करें वे अवश्य बल और बुद्धि की वृद्धि करें अब मेघ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मेघ आदि पदार्थ हैं उनसे मनुष्य बहुत कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं फिर इंद्रपदवाच्य राजा के गुणों को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के सदृश वर्तमान और सब प्रकार गुणों से संपन्न बलिशठ न्यायकारी राजा को स्वीकार करें जिससे सब प्रकार से रक्षा होवे भावार्थ वही राजा प्रशंसित होवे जो राज्य के अंगों और विद्याओं को ग्रहण करके प्रजा पालन के लिए प्रयत्न करें अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे बिजली गुप्त हुई अंधकार में नहीं प्रकाशित होती है वैसे ही विद्या रहित मूर्ख जन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता है जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं वैसे ही विद्वान का आत्मा संपूर्ण सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है फिर सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे गुप्त बिजली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही विद्वानों की बुद्धियां संपूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं अब उक्त विषय में राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे धर्मनिष्ठ राजा और सेना के स्वामी अन्याय से किसी के पदार्थ को भी ना ग्रहण करें भय और न्याय के अच्छे प्रकार चलाने से राज धर्म से पृथक न होवें और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए मित्र के सदृश प्रजाओं का पालन करें अब विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वानों की सेवा करने वाला योगी विद्या के प्रचार में प्रिय विद्वान होवे वह जैसे बिजली सूर्य और मेघ के संबंध से सृष्टि की पालना और दुख का निवारण होता है वैसे ही अध्यापक और अध्येता के संबंध से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है अब सूर्य और अंधकार के दृष्टांत से विद्वान और और विद्वान के विशय को कहते हैं भावार्थ हे मनुस्यों जैसे मेघ सूर्य को धाप के अंधकार को उतपन्य करता है वैसे ही अविद्या आत्मा का आवर्ण करके अज्ञान को उत्पन्न करती है और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है इस विवेचन को विद्वान जन जानते हैं अन्य नहीं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 जो आप लोग पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं तो हम लोगों को उपदेश दें और सभा में बैठ के सत्य के न्याय को करें भावार्थ उन्हीं विद्वानों को उत्तम समझना चाहिए जो अपने सदृश सब प्राणियों में व्यवहार करें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाला विद्या के प्रचार के लिए प्रयत्न करता है वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिए कि निरंतर प्रयत्न करें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दारिद्र्य का नाश करके धनवान होइए भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से धनवान होकर सत्यता से सब अनाथों का पालन करो और दुष्टों का ताड़न करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पतिव्रता पत्नी पति आदि को सुख देती है वैसे ही वायु के समान वेग युक्त रथ को और धार्मिक विद्वानों को धारण कर सबको सुख युक्त करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे बड़ी विद्या युक्त स्त्री सब जगह विद्या युक्त स्त्रियों और विद्वानों में सत्कार युक्त हो और संपूर उत्तम गुणों को धारण करके विद्या युक्त पति आदि की वृध्धि करती हैं, वैसी ही रात्र और दिन सब विवहारों को धारण करके सब जगत की वृध्धि करते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचत लुपतोपमा अलंकार है, हे मनुस्यों, जैसे तीव्र बुद्धि और विद्या से युक्त मनुष्य वैद्यक विद्या को जानकर मनुष्य आदि को का पालन करते हैं वैसे ही सबके हित की इच्छा करने वाले मनुष्यों का सदा ही सत्कार करिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जन वीर जनों के सदृश शत्रुओं के निवारण करने मेघ के सदृश देने वाले और वायु के सदृश वेग युक्त विद्वान हम लोगों की नित्य वृद्धि करें उनकी हम लोग भी वृद्धि करें भावार्थ वही पुरुष बहुत धन और आदर को प्राप्त होता है कि जो सृष्टि क्रम की विद्या को जानकर कार्य की सिद्धि के लिए यत्न करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है सब मनुष्य अपने और अन्यों के रक्षण के लिए विद्वानों को मिलकर प्रश्न और उत्तर से सत्य विद्याओं को प्राप्त हो और अन्यों के लिए उपदेश देकर ऐश्वर्य की वृद्धि करें इस प्रकार नित्य उत्साह करें